णी में हम लोगों ने ईश्वर विश्वास संबंधी चर्चा को सुना और उसमें एक बड़ी अच्छी बात यह निकली कि भाई भगवान में मन जब लग जाता है तो लगने का और हटने का प्रश्न सदा के लिए खत्म हो जाता है तो उनमें मन किस प्रकार लग जाए और ऐसा लग जाए लगने के बाद फिर अपने को पता भी नहीं चले कि कब लगा और कब हटा अर्थात वो हटता ही नहीं है और हटता नहीं है ये बात भी है और लग गया है मेरा मन है और भगवान में लगा है इस क्रिया का भास भी साधस्व नहीं होता है तो लगने और हटने का प्रश्न सदा के लिए मुक जाता है ऐसा होना चाहिए ईश्वर के मानने वाले हम भाई बहनों के जीवन में यह अपना अनुभव होना चाहिए कि मैंने ईश्वर विश्वास की साधना को अपने लिए अपनाया तो उस थल यह निकला कि भगवान में मन लगने का और हटने का प्रश्न सदा के लिए खत्म हो गया ऐसा अनुभव हम लोगों का होना चाहिए अगर ऐसा नहीं है किसी समय अपने को यू लगता है कि क्या बताएं? कितनी देर से हम संसार की उधेर में लग गए भगवान को घूम गए ऐसा लगता है तो फिर इस दशा को नाने का उपाय भी अपने लोगों को करना चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए ये ये दशा मिट्टी को चाहिए ठीक है तो मानव सेवा समिति पद्धति को पसंद करने वाले आप भाई बहनों ने अब तक 24 घंटे में समय समय पर पांच दस मिनट के लिए भी अकेले होकर अपने संबंध में विचार करना तो आरम्भ कर ही दिया होगा क्योंकि यही एक साधन का स्वरूप अपने यहाँ दिखाई देता है कुछ करने वाली बात तो है नहीं करने वाली बात में महाराज जी ने कहा कि अगर शरीर में बल है स्फूर्ति है करने का राग खत्म नहीं हुआ है तो करना है तो सेवा करो। साधन करो ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा महाराज जी का यह अनुभव है और सर्वमान्य सत्य भी है कि जो साधन किया जाएगा वो अखंड नहीं होगा करना अखंड नहीं हो सकता करने का आरंभ होगा हो तो करने का अंत भी होगा तो जो साधन हम करना आरंभ करेंगे और जब वो करना खत्म हो जाएगा उसका अंत हो जाएगा तो उस समय क्या हमारा जीवन साधनहीन होगा अगर करने वाली साधना को ही महत्व देंगे तो जिस समय करना खत्म हो गया उस समय जीवन साधन से शून्य हो गया हो जाएगा नहीं इसलिए मानव सेवा समझ की पद्धति में करने वाली बात पर जोर नहीं डाला जाता ऐ, ऐसे वाक्यों को महाराज जी ने हम लोगों के सामने रखा करने वाली बातों पर जोर नहीं डाला जाता करने वाली बातों को मना कर दिया जाता है कि मत करो ऐसा भी नहीं है और ऐसा इसलिए नहीं है कि किसी किसी साधक में पहले के किए हुए के फल से कुछ करने का राग इतना तीव्र होता है कि जब तक वो उसको करके पूरा न कर ले तब तक वो उसको किए बिना रह ही नहीं सकता इसलिए स्वामी जी ने मना नहीं किया लेकिन उस पर जोर नहीं ज्यादा अगर कोई बात ऐसी है आपके जीवन में कि उसको किए बिना आप रह ही नहीं सकते तो कर ही डालिए कोई बात नहीं ऐसा भी होता है कि पहले का कुछ किया हुआ कराया हुआ कभी का उसने अनकॉन्सियस माइंड में उस उस दबी हुई बात का अचानक ही कभी प्रकाशन हो गया तो किसी खास क्रियात्मक साधना के प्रति बड़े जोरदार खिंचाव हो गया तो ऐसी हालत में मानव सदर्शन मना नहीं करता कि मत करो और उसमें सागत की हानि भी नहीं होती क्यों नहीं होती कि उस प्रकार की साधना को करने में उस पर भार भी नहीं पड़ता है उसका जीव ऊंचता भी नहीं है उसमें से हटता भी नहीं है क्योंकि उस स्वभाव की इंतजाम है आकर्षण है उसमें तो वो कर उड़ा करके उसको उसके फल को तो तो देख करके और तो उसके आगे बढ़ जाता है इतनी बात हम सब भाई बहनों को ध्यान में रखना चाहिए और जब दूसरे लोगों को आप परामर्श देते हैं बातचीत होती रहती है साधनों के संबंध में मानव सेवा संघ की पद्धति के संबंध में जब दूसरों से भी बातचीत होती रहती है तो उसमें भी हम मानव सेवा संघियों को आग्रह नहीं करना चाहिए किसी के लिए कि क्रियात्मक साधना करो ही मत ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिए जरूरी नहीं है अगर तुमसे बिना किए नहीं रहा जाता है करने में तुम्हें प्रसन्नता है तो भले करो अपने पर दबाव डाल के साधन को बोझ मान के करने में थके जा रहे हो तो मानव प्रवासन तो तुम्हें उस थकावट से फ्री कर देगा और कहेगा कि कोई बात नहीं अगर तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दोगे तो कुछ तुम्हारा नुकसान नहीं होगा तो यह एक दृष्टिकोण है जो कि अपने लिए भी स्पष्ट रखना चाहिए और मानव सेवा संघ के मानने वाले सब साधकों को इस बात को जानना चाहिए कि अगर बातचीत आप कर रहे हैं विचार विमर्श तो होता ही रहता है विभिन्न प्रकार के साधकों से तो उनको ये सही बात आप उनकी दृष्टि में डाल सकें एक बात ये है अब अपने प्वाइंट पर आ जाए हम लोग कि भाई मैंने ईश्वर में विश्वास किया और विश्वास करने का फल यह है कि कि हमको तो पूरी तरह से सब प्रकार से उनके ही होकर रहने आ जाए और कभी भी उनकी स्मृति न हो मन सदा के लिए उनके में लग जाए उसका लगना और हटना अपने को पता न चले ऐसा अब तक नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है तो दो चार बातें इसके पीछे बैकग्राउंड में हम हमारा बता रहे हैं उन पर भी विचार कर लीजिए तो उसमें एक खास बात कि किसकी भी स्मृति अपने को नहीं होती है और हमारे मन में इंद्रियों में अहम में अपने में कौन निरंतर बसा रहता है किसका चिंतन सब समय चलता रहता है ऐसा अगर अपने सामने प्रश्न रखिए तो संत वाणी के आधार पर उत्तर ये मिलेगा कि भाई जिसको तुम अपना मानते हो अपना मान करके जिसको स्वीकार करते हो उस पर ऐसी तुम्हारा ध्यान नहीं हटता तो अपना को तो हमने बहुतों को माना तो वह अपना मानना सही नहीं था विवेक विरोधी संबंध था जो अपना नहीं है अपना हो नहीं सकता अपना होकर रह नहीं सकता उसको अपना मानते रहना ये विवेक विरोधी संबंध है इससे काम नहीं बनेगा लेकिन में सुना है वेद के वाक्यों में पढ़ा है क्या तो भाई अपना मानने के योग्य केवल परमात्मा है वही सदा सदा के लिए अपना होकर रह सकता है उसके अतिरिक्त और किसी के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है तो जो अपना है अपने में है अभी है तीन बातें महाराज बहुत दोहर आते हैं हम लोगों के लिए परमात्मा अपना है अपने में है अभी है तो जो अपना है वह अपने को लिया लगेगा और जो अपने में है उससे मिलने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा और जो अभी मौजूद है उससे मिलने के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी तो अपना है अपने में है अभी है ये तीन बातें परमात्मा के संबंध में सर्वमान्य है जितने लोग संसार में ईश्वरवादी हैं वे सभी इस बात को मानते हैं हिंदू लोग भी ईश्वरवादी हैं मुसलमान लोग भी ईश्वरवादी हैं और ईसाई लोग भी ईश्वरवादी हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या है हिंदू मुसलमान और ईसाई मजहब के मानने वालों की तो ये सभी परमात्मा को मानने वाले हैं और परमात्मा के संबंध में ये तीन बातें सबके यहाँ हैं अपना है अपने में है अभी है तो सर्वत्र है और सदैव है ये सभी ईश्वर आदि इस बात को मानते हैं तो इस बात को मानने का एक बड़ा अच्छा प्रभाव हम हमारे जीवन पर ये होना चाहिए था कि मेरा ईश्वर विश्वास सजीव हो जाता उस दिन में गांधी जी का ईश्वर विश्वास पढ़ रही थी दो तीन दिन पहले उनकी एक छोटी सी पुस्तिका है मेरा राम नाम गांधी जी को राम नाम में बड़ा विश्वास था राम को वे सर्व ईश्वर के रूप में लेते थे और दशरथ नंदन होकर के उन्होंने बहुत महिलाएं की तो इससे भी गांधी जी को कोई उतराज नहीं था वो कहते थे कि जो सब तो कर सकता है उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है तो ऐसे उन्होंने राम नाम को माना आदमी जी उन्होंने बड़ी प्रधानता दी तो प्रार्थना और राम नाम का प्रभाव ये सब लिखते लिखते बहुत कम लिखा है उन्होंने बड़े बड़े ऑडिटर नहीं थे गांधी जी बहुत बड़े वक्ता नहीं थे लेकिन सच्चे साधक थे तो पढ़ते पढ़ते मुझे ये पढ़ने को मिला उनके राम नाम में कि राम का नाम याद आए उसको तुम मुख से बोलो चाहे मुझ बोलो राम का नाम याद आवे तो हृदय में अगर प्रेम की लहरिया ना उठे हिलकोरे ना लगने लगे तो प्रार्थना तो हो निर्जीव है बड़ा बढ़िया लगा मुझे पढ़ करके ये अनुभव की बात है ये क्रिया की बात नहीं है कि इतना नाम लेंगे कि इस प्रकार के आसन पर बैठेंगे कि कि यहाँ दर्शन कर जाएंगे कि यहाँ पूजन कर जाएंगे कि वहाँ परिक्रमा करेंगे कि कि ऐसे जब करेंगे और हमको तो बड़ा ही कठिन भी लगता है जो लोग करते हैं वो तो बड़े बहादुर हैं लेकिन मैंने देखा है रांची में महाविद्यालय में भी जो जो हमारे साथ पढ़ने वाली थी अध्यापिकाएं उन लोगों को भी देखती थी मैं कोई कोई ऐसी थी जिनका विश्वास था और राम नाम लिखने के लिए लाइन खींची हुई मोटी मोटी कॉपी होती है जब समय मिलता है तो बैठक के रूप लिखते रहते हैं लिखते रहते हैं तो इन सबों का फल ये नहीं है यह तो उस सत्ता की सजीवता मेरे जीवन में कितना कितने गहरे बैठी है इसका ये फल है कि प्रार्थना के लिए समय तो निश्चित होता ही था गांधी जी का एक तो भावात्मक प्रार्थना उनके भीतर की होती थी और एक क्रियात्मक प्रार्थना बाहर से भी होती थी और इसके अलावे जो भी कुछ काम उन्होंने किया संसार के कल्याण के लिए वो सब उनके ईश्वर की प्रार्थना ही थी पूजा ही थी तो ये अनुभव की बात है प्रियता की बात है और जो अनुभव करता है वो ही इस तरह के वाक्यों को लिख सकता है बोल सकता है तो लिखा उन्होंने कि ऐसी डहरिया ना उठे प्रेम के हिलफोरे ना उठने लगे तो तो प्रार्थना निर्दीव है उसमें कोई जान ही नहीं है तो ऐसा कैसे होता है अब आप अपना अपने को सामने रखकर सोचिए कि हम लोगों ने कुछ सांसारिक व्यक्तियों से शरीरधारियों से संबंध माना था माना था कि नहीं और अभी भी कुछ कुछ है मना हुआ है शरीर के कारण शरीर धारियों से संबंध होता ही है जन्म ही होता है शरीर का तो उसी, उस जन्म से ही माता पिता संबंधी बन जाते हैं देख बन जाते है तो ऐसे करके तो हम लोगों ने कुछ कुछ है नाचवान शरीरों के संबंध से कुछ शरीर धारियों को अपना संबंधी करके माना अब माने हुए संबंधी शरीर से आपसे दूर है देशकाल की दूरी है उनमें और किसी तरह से उनकी याद आई तो उससे आप प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं अगर उसकी प्रसन्नता याद आ गई तो प्रसन्न हो जाते हैं अगर उसकी पीड़ा सुनने को मिल गई तो उचित हो जाते हैं और मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैं जाया करती थी पढ़ने के लिए गाँव से जैसे छुट्टी के बाद जा रही हूँ कॉलेज पढ़ने के लिए ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ती थी वहां जाती थी बाहू जिले के जाते थी पहुँचाने के लिए तो भीड़ की भीड़ चल, चल रही है चल रही है चल रही है सब लोगों को पहचाने हुए होते में तो उस भीड़ के बीच में से कोई एक लड़का ऐसा जाता जो कि शरीर के संबंध से छोटे भाई के समान दिखता तो उसको देख करके ही दिल ऐसा होता कि जब तक वो आंख के ओझल न हो जाए मैं उसे देखती ही रहती ये तो सूर्य भैया की तरह दिख रहा है ये तो उसी की तरह चल रहा है इसकी शक्ल उसी से मिल गई है तो उसको देखना ही बहुत प्यारा लगता कि जब तक वो चलते चलते आंख से ओझल न हो जाए चीप न जाए तब तक मैं उसको देखती ही रहती थी तो प्रभावित हम होते हैं। माने हुए संबंध का प्रभाव हम लोगों तो प्रभावित को प्रभावित तो करता है कुछ इमोशनल रिएक्शन संवेदात्मक प्रतिक्रियाएं अपने भीतर पैदा हो जाती हैं आप उनमें प्रकट करें अथवा न प्रकट करें उसके अनुसार कुछ कुछ एक्शन लें अथवा उसको विवेक के प्रकाश में अंदर ही दबा के रख दें जैसी भी आपकी साधना हो जैसा आपका जीवन हो लेकिन होता है इसमें कोई संदेह नहीं और इस बात का अनुभव यहां बैठे हुए सबवाई महीनों को कहो तो पर ही इनकार करो कि नहीं है न तो ये किसकी हालत हो गई ये उसकी हालत हो गई जिसने शरीर के नाते से शरीर धारी से संबंध माना अब ज्ञान के प्रकाश में देखो तो ज्ञान के प्रकाश में यह दिखाई देता है कि शरीर के नाते से शरीर धारियों के साथ माना हुआ संबंध जो है वो नित्य संबंध नहीं है वो सत्य नहीं है वो सदा के लिए निभेगा नहीं और उसके कारण से जो संवेदात्मक प्रतिक्रियाएं अपने में पैदा होती हैं, वो जीवन को पूर्ण बनाने वाली नहीं होती है आसक्ति बढ़ जाती है पराधीनता बढ़ जाती है बड़ी बड़ी पराधीनता की पीड़ा को तो मैंने अनुभव किया है आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा तो मनुष्य अगर मनुष्य है और उसमें चेतना है तो विवेक विरोधी संबंधों के प्रभाव से अपने भीतर पराधीनता की पीड़ा जो सताती है तो उससे आदमी सचेत हो जाता है और सत्संग के आधार पर नित्य संबंधी को स्वीकार करके सदा सदा के लिए कृतिकित होता है तो देह के संबंध से स्वीकार किए हुए रिश्ते जो होते हैं अपने वो जीवन को पूर्ण बनाने वाले नहीं होते हैं पराधीनता में बांधने वाले होते हैं परंतु ईश्वर से जिन लोगों ने संबंध माना वे पराधीन नहीं रहे स्वाधीन हो गए संसार से स्वाधीन तो हो ही गए स्वामी जी महाराज खूब काली बजा, तबला बजाते और कहते कि जाओ यार तुम भी क्या कहोगे तुम भी आजाद रहो मैं भी आजाद हूँ ऐसा बताते और कहीं कहीं हम लोग सुनाते कि इतनी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले तो तुम ऐसे ऐसे देश में ऐसे ऐसे करके हमारे सामने खड़े रहना तो हम जी महाराज खूब हंसते हमें हाँ, ये इस तरह से भोजन पसंद नहीं थे लेकिन मैं ऐसे ही दूर रहती कभी कभी जानने के लिए तो हमारा यहां से ऐसे की ये भी कोई बात है और तो कहना पड़ेगा उन पर और शर्त लगाना पड़ेगा और उन पर एक बंधन डालना पड़ेगा कि तो मैं तुम्हारा भक्त बन गया हूँ तो मेरी ये शर्त है कि जब प्राणसम से निकलने लगे तो तुम ऐसे आकर के खड़े होना और ऐसे आकर के ऐसा वोष बना के दर्शन देना यह भी नहीं जाओ यार, तुम भी आजाद रहो मैं भी आजाद हूं तो कहने का अर्थ क्या है कि जो अपना है अपने में है अभी है उसकी स्वीकृति के बाद साधक को पराधीन नहीं रहना पड़ता और, और मुझे तो ऐसा दिखता है कि ईश्वरीय प्रेम का तत्व जब जब भक्त के जीवन में अभिव्यक्त होने लगता है तो वो इतना इतना व्यापक होता है और मनुष्य के सीमित अहम भाव को वह अनंत का अनंत प्रेम इस प्रकार से भीतर बाहर चारों ओर से अभिभूत कर लेता है कि उस प्रेम रस से छे हुए व्यक्ति को और किसी व्यक्ति वस्तु की याद ही नहीं आती तो कहते पराधीन होगा कथा आपने सुनी होगी सुशिक्षण तो जी की जब चले वो भगवान से मिलने के लिए बहुत दिनों से सब ऋषि मुनि प्रतीक्षा तो कर ही रहे थे कि भगवान अवतार आव, लिए हैं हम लोगों का दुख दूर करने के लिए और राक्षसों का संहार करने बन में तो आएंगे तो बड़ी उत्कंठा है सब ऋषियों को सब भक्तों को सब भगवान के भजन करने वालों को कि कब पहुंचे तो दर्शन करें कब पहुंचे तो दर्शन करें उस शिक्षण ने सुना किधर के जगत से होकर भगवान बन में आ रहे हैं तो वो उठा कर रहे उत्साह से मिलने के लिए तो अब देखिए जैसे ही उसके दिल में ये उत्कण्ठा बढ़ी आह आहा जिसके, जिसके दर्शनों के लिए इतने दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था इन नयनों से जाकर उन भगवान को मैं देखूंगा तो उनके उन चरणों के दर्शन करूंगा उनके उन मुख कमल का दर्शन करूंगा उनको उनसे मैं साक्षात मिलूंगा वो तो हमारे देश से चलो दया करेंगे क्या हमको तो प्यार से देखेंगे क्या हमको तो अपनाएंगे क्या ऐसी ऐसी कल्पनाएं इतना उत्साह कि उसके भीतर प्रेम का प्रवाह बढ़ गया तो अपने आपे को भूल गया गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि कभी नाचे कभी गावे कभी ताली बजावे कभी, कभी रोवे और कभी दौड़ करके बनपंथ पर जा रहा है आगे बढ़ने के लिए फिर हर्ष में प्रेम के उन्माद में रास्ता भूल जाए तो आगे जाने के बाद पीछे लौट आए और जब ज्यादा प्रेम का अतिरेक बढ़ गया तो सब गति बंद हो गई तो बीच रास्ते में कुछ राख से बैठ गया अब सब क्रियाएं खत्म हो गई क्रियाएं कब तक है जब तक अहम है क्रियाएं कब तक हैं जब तक भीतर में कुछ पाना श्रेष्ठ है तब तक, तक क्रियाएं हैं और प्रेम के अतिरेक में जब भीतर जो भरपूर हो गया सब क्रियाए खत्म हो गई तो बैठ गया बीच रास्ते में अचल होकर के एकदम बैठ गया और जो अपना है अपने में है अभी है उस प्रेम के रस से जो भीतरी भीतर सदस्य हो गया तो अपने में उस अपने प्रेमांसद को पा करके वो शुद्ध बुध खो गया अब कहाँ रही पराधीनता कहाँ रही क्रिया कहाँ रही मिलन के लिए एक अलग से आवश्यकता कुछ रही सब पूरा हो गया तो ऐसा हो गया कि वृक्ष की आड़ में से भगवान भक्त की देख रहे हैं भक्ति और खूब आनंदित हो रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको प्रेम से भरा हुआ भक्त भर उनको बहुत प्रिय लगता है तो फिर उसी रास्ते से आते आते आतेष्ण तो को प्रेम की समाधि में बैठा हुआ चित्सा देख करके भगवान को बहुत प्रिय लग रहा है उसके भीतर भी वही है उसके बाहर भी वही है और उन्हीं के प्रेम में वो खोया हुआ है तो बहुत आनंद ले रहे हैं अच्छा लग रहा है लेकिन भाई दुनिया का काम का भी तो उनको करना है आगे जाना भी है तो आ गए पीड़की आर्मी से निकल करके सुखिल के पास और उसे पुल पुकार रहे हैं तो वो अपना नाम भी नहीं सुन रहा है ध्वनि भी नहीं सुन रहा है देह धर्म उसका खत्म हो गया है अलौकिक प्रेम तत्व से अभिन्न हो गया है तो उसको पता ही नहीं चले और भीतर ही में अपने में जो परमात्मा विद्यमान है उसके मिलन के आनंद में डूबा हुआ है तो वो बाहर की ध्वनि सुने का भी कहते तो सुनाई नहीं दे रहा है तो न कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ दिखाई दे रहा है ना अपने मन का उसको कोई बात है सब तो भगवान ने मजा किया उसके हृदय में जो जो अंदर स्थित रूप से प्रकट हुए थे तो वो घीतर का रूप उन्होंने छिपा लिया घीकर में अपने ही में विद्यमान अपने उस प्रेमास पद के दर्शन से जो तो आनंद उसको हो रहा था भगवान ने जब उस अंतर कभी छिपा लिया तब वो एकदम जैत होकर के उठ गया तो उठा तो उसने देखा सामने खड़े हैं, नील हो गया बहुत आनंद आ गया उदाहरण है भक्त के जीवन का उदाहरण है केवल ये, इस बात को स्पष्ट करने के लिए तो प्रेमी चले जो होते हैं भगवान के प्रेमी उनको और पराधींसा का दुख नहीं सहन करना पड़ता अभाव हाँ का दुख नहीं सहन करना पड़ता उनको उनको किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस होती क्यों तो, क्योंकि तो तो वह प्रेम ही ऐसा विलक्षण तत्व है कि जीवन को सब प्रकार से भरपूर कर देता है भीतर बाहर से ऐसा भर देता है जिसके दर्शनों के लिए तरस रहा था वो सामने खड़ा है तो सुपक्षण सुपक्षण रहे हैं, उनसे भी देखने की जरूरत उसका नहीं है क्योंकि भीतर ही भरा हुआ है इसलिए सभी अनुभवी जनों ने हम लोगों को सलाह दी की यदि प्रेम भाव के आधार पर जीवन को पूर्ण करना ही चाहते हो तो परमात्मा को अपना मानने का साहस करो बहुत तो बड़ी बात है हम ईश्वर को इतनी सजीवता से अपना माने कि वो वो अपने हैं तो उनके उस अपनेपन के कारण से हमारे भीतर उनके प्रति तो तो भक्ति आ जानी चाहिए और वे सर्वत्र हैं लिए मुझमें भी है तो अपने में जब हैं तो उनसे मिलने के लिए बाहर का कोई प्रयास जरूरी तो नहीं है ठीक बाहर का प्रयास जरूरी नहीं है और अभी हैं अभी तत्काल इसी क्षण में जब, जब हम लोग बैठ करके उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं तब भी वो हम सभी भाई बहनों के बीच तक विद्यमान है कि नहीं है तो अपने हैं और और अपने में है और अभी है ये तीन बातें इतनी अच्छी हैं ईश्वर विश्वासियों को निश्चिंत और निर्भय करने के लिए क्यों चाहकर सब जगह से सारांश निकालकर स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के सामने रख दिया है तो इस दृष्टि से हम सभी भाई बहनों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा जो समय निकालें सेवा प्रवृत्ति में भाग तो जरूर लेना चाहिए और, और किसी भी भाई बहन के दिल में ये चाल नहीं आना चाहिए कि मानव सेवा संघ के लोग आश्रम को ठीक तरह से चलाना चाहते हैं और संघ के काम में हमारे से काम लेना चाहते हैं इसलिए इस बात की याद दिलाते हैं ऐसा मत सोचिएगा अगर सोचिएगा कि यह आपकी भूल होगी स्वामी जी महाराज ने सेवा प्रवृत्तियों को आरंभ करा दिया आश्रम बना दिया और इस प्रकार का एक क्षेत्र तैयार करा दिया तो इसकी जरूरत उनको अपने लिए नहीं थी ये बात आप मानेंगे कि नहीं अपने लिए उनको जरूरत नहीं थी उन्होंने अपना सब काम खत्म कर लिया था जिसको शरीर की जरूरत नहीं थी उसको आश्रम की क्या जरूरत थी जो अखंड रूप से अपने अविनाशी स्वरूप में रह सकता था उसको किसी सेवा प्रवृत्ति की क्या जरूरत थी तो उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जिनको उन्होंने अपनी करुणा भरी दिव्य दृष्टि से देखा कि इनके में से करने का राग खत्म नहीं हुआ है तो इनको कुछ ऐसी साधना पकड़ाई जाए कि जिससे ये करने के राग को मिटा करके राग रहित हो जाए इसलिए उन्होंने बनाया और एक दिन मैं एक संत से बात कर रही थी तो उन्होंने पूछा मुझसे बड़ी आत्मीयता से कि आश्रम का क्या हाल है संस्था का क्या हाल है कोई दिक्कत तो नहीं है तो मैंने बता दिया कि नहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है और मैंने सब सिलसिला बता दिया कि महाराज ने तो कर्तव्य पारायण का और ईश्वर विश्वास का फंड किया है हम को कि ईश्वर में विश्वास करो और कर्तव्य पालन करते रहो और सामान आ जाए तो बांटने की सेवा कर लेना और नहीं आए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है न अपना काम है ना अपना सामान है ना अपने को जरूरत है ना कुछ ईश्वर में विश्वास करो कर्तव्य पालन में पक्के रहो और सामग्री आती रहेगी तो आश्रम चलाते रहना और नहीं आएगी तो आनंद में रहना ऐसे जब मैंने उनको कह दिया कि मुझे कोई भार नहीं है आश्रम चलाने का न चिंता है ना कोई परेशानी है तो मैंने वो तो हाल बताया जैसे उन्होंने प्रेम पूर्वक आत्मीयता से पूछा तो फल खुदने के बाद उनके मुख से बड़े आनंद से निकला कि स्वामी जी महाराज ने उन लोगों को सबको आजाद बना दिया है तो प्रसन्न कर दिया है बड़ी प्रसन्नता हुई उनको तो ऐसी बात है तो इसलिए मुझको कोई संकोच नहीं होता किसके दिल में क्या प्रतिक्रिया होगी मैं जरा भी डरती नहीं हूं और बार बार छोटा भगवान जो बैठे हैं हमारे राग की निवृत्ति के लिए उनकी सेवा में निवेदन करती रहती हूँ कि भाई अगर सेवा का अवसर मिले तो अपने को शुद्ध करने के लिए अपने राग की निवृत्ति के लिए ऐसा करूँ और, और उसमें से जो समय निकले तो उसके बाद अकेले रहो शांत रहो अपना आत्मनिरीक्षण करो अपनी जो भी साधना हमारी है उससे हमारा जीवन जीवंत तो हुआ कि नहीं उसके साथ मिल करके हम एकाकार हुए कि नहीं और जैसे गांधी जी ने लिखा है कि कि प्रभु का नाम राम का नाम में आते ही अगर हलचल नहीं मचती है प्रेम की लहरियां लहरियों का हिलकेरा नहीं लगता है तो तो भजन प्रार्थना निर्दी हुए तो इसको दूसरे को दिखाने की बात नहीं है और दूसरों से पूछने की बात भी नहीं है हम कौन हद से पूछेंगे कि आपका ऐसा हुआ कि नहीं हुआ और हमसे कोई पूछेगा तो हमारे बताने से दूसरे को लाभ क्या होगा तो ये चीज जो है वो केवल अपने सिर का सौदा है ये ना दूसरों को पूछने का है न दूसरों को बताने का है ना एडवर्टीजमेंट करने का है ना प्रचार करने का है इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है मतलब तो केवल इतने से है कि मैंने अपने को साधक स्वीकार किया मैंने संत की सलाह से परमात्मा से साथ अपनेपन का अपने संबंध जोड़ा तो मेरा संबंध सजीव हुआ कि नहीं हुआ स्वयं देखने की बात है न किसी से कहने की है ना इसमें किसी का दोष है अगर कोई कोई बाहरी काम बिगड़ जाए तो हम कहेंगे कि मैंने सब लोगों ने सहयोग नहीं दिया इसलिए ये काम बढ़िया नहीं हुआ ठीक है लेकिन ये तो भीतर की बात है ये तो क्रिया की बात इसमें है ही नहीं है मैंने अगर उनको अपना तरफ स्वीकार किया तो मुझ पर इस अपने के प्रभाव से ये प्रेम की अभिव्यक्ति का असर हुआ कि नहीं हुआ तो देखो और अगर ऐसा दिखता है नहीं हुआ होगा तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा तब तो आप उस आनंद में ऐसे मस्त हो जाएंगे कि कोई सुतारे भी तो उत्तर बिना आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई मिलने जुलने आवे तो प्रभु के नाते अपने पर झोक डाल करके वृत्ति को बहिर मुक्त करके अगर सत्कार प्रेम पूर्वक मिलेंगे वो तो होगा तब तो तब तो जीवन कुछ का कुछ हो होगा लेकिन अगर उससे जीवन सुनना है तो भाई उस पर तो विचार करना पड़ेगा चाहिए बाहर से रहन सहन बड़ा अच्छा दिखने लगा आश्रम का बात भी अपने को अनुकूल पड़ गया थोड़ी बहुत सेवा प्रवृत्ति में हाथ डालने की योग्यता भी भगवान ने दी है ये सारी बातें हुई तो हुई लेकिन जिस जिस ईश्वर विश्वास को जीवन का आधार बनाकर इसको पूर्ण बनाने चले हों और, और शरीर के नाश होने से पहले अपने आप को उस अविनाशी से अभिन्न करने चले हैं हम लोग तो सजीवता नहीं आती है तो क्या दुख की बात नहीं है दुख की बात तो सारा साध श्रीमार मुझको ठीका लगने लगता है और कभी कभी मैं साधकों से तो बातचीत करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि तो देखो भाई अगर अहम में सत्य की अभिव्यक्ति नहीं हुई प्रेम की अभी व्यक्ति नहीं हुई तो ये सारा जितना साज सामान है सब मुझको बिना दुल्हे ही बरात दिखाई देती है यही कहती हूँ ये बिना दुल्हे से बरात बहुत लोग आ गए बड़ा अच्छा प्रबंध हो गया माँ आश्रम में बढ़िया बढ़िया मकान बन गए और भी और हम लोगों ने कोशिश करके चेष्टा करके किसी किसी तरह से पुराने मकानों को भी ठीक ठाक करके घर देखने में रहने में अच्छा बना लिया पैसे भी फंड में आ रहे तो पैसे भी आ गए मकान भी बन गए प्रबंध भी बढ़िया हो गया बहुत सत्संगी भी आ गए बड़ा बढ़िया व्याख्यान भी हो गया उसका भी शामिल कर लो सुनने में बहुत खुशी भी हो गई आपको सारा साज सामान मिट्टी कोई अर्थ नहीं है अगर भीतर में ज्योति नहीं जगी तो अहम में शिंगारी नहीं बगी तो सब पीता है सब लोग तो हार मानने की बात नहीं है और आप आप हार जाएं इसके लिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप हम सब लोग मिलकर के अधिक सचेत हो जाएं अधिक अपनी ओर देखना आरंभ करें पर्यटक का परदोष दर्शन से हमारा जीवन बच जाए हमारा समय उसमें खराब न हो और अधिक से अधिक हमारी दृष्टि इस बात पर जाए कि तो जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने अपने देहाती जीवन के आनंद से उतरकर संस्था बनाकर प्रवृत्तियां सजाकर सेवा सेवा के कई विभाग बनाकर और अनेक प्रकार के कष्ट पाकर बहुत कष्ट भी उनको उठाना पड़ा और उन्होंने कहा है कि इस संस्था के दुख का भार मैंने लिया और उस दुख को अपने पर लेने में मुझे वचन क्यों ऐसा है तो इसलिए ऐसा है कि हमारे जैसे अनेकों भटके हुए भाई बहनों को थ पर लगाने में उनको आनंद था इसलिए उन्होंने ये सब किया है तो किया है वो ठीक है अब हम लोग उससे कितना लाभान्वित हो रहे हैं ये अपने को देखना बहुत जरूरी बात है रूटीन अच्छी तरह से मिल रहा है इतने में संतोष नहीं करना चाहिए और अगर इतने में संतोष करके रह लोगे तो एक, एक दिन करके एक एक दिन करके गिनी हुई घड़ियां चली जा रही हैं फिर मौका निकल जाएगा तो हाथ कुछ नहीं लाएंगे इसलिए सावधानी से हम लोगों को जीवन लेना है और एक एक दिन मुझ पर प्रगतिशील प्रभाव डाले इस चेष्टा में रहना है एक एक दिन आज का दिन गया तो हम कितना अपने साध्य के निकट हुए हम कितनी अपनी भूलों से अपने को बचा सके ये मानस हो इसमें बहुत बल तो मिलेगा चेतना मिलेगी संत की सद्भावना, प्रभु की कृपा लगा हम लोगों के साथ है और अपने को वैज्ञानिक भाषा में समझाती हूँ तो समझाती हूँ ऐसे कर करके कि जीवन का मंगलमय विधान हम हम सभी भाई बहनों के जीवन में काम कर रहा है उसमें क्या है कि भाई संसार की आवश्यकताएं अनुभव करोगे तो पराधीन बनोगे नीरस बनोगे अभाव में ग्रसित होगे अगर वास्तविक जीवन की आवश्यकताएं अनुभव करोगे तो वह आवश्यकता ही तुम्हारी सफलता में साधना बन जाएगी गुड़ान भी काम कर रहा है स्वामी जी महाराज की सदभावना भी हम लोगों के साथ है अनंत प्रभु की कृपाणता भी हम लोगों के साथ है और जीवन का मंगलमय गुड़ान भी काम कर रहा है इसलिए डरना नहीं चाहिए पीछे हटना नहीं चाहिए निराश नहीं होना चाहिए और एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देना चाहिए कि बैठ करके कुछ देर के लिए हम अपने को देखें नहीं अथवा देखने पर भूल दिखाई दे तो अभी वो करते हैं कि अच्छा की oh, अभिन्न अभिन्न होने होने में, होने की मांग की अत्यंत तीव्रता ही मांग की पूर्ति में हेतु है यह उनका अपना निज का अनुभव था समय समय पर उन्होंने सुनाया वे कहा करते एक समय था जब स्वास्थ्य कुछ महाराज जी का बिगड़ा हुआ था गर्मी के दिन थे और एक गृहस्थ के घर में तीन मंजिले मकान के ऊपर तीन के शेड के नीचे दिन में आराम कर लिया करते थे तो एक बार जर कुछ आ गया था मृति भी हुई थी स लगी थी जोर से तो बताया करते थे कि पास में ठंडा जल था लेकिन पीने की इच्छा नहीं होती थी ऐसी लगन लगी थी ऐसी लगन लगी थी कि जी में यह आता कि शरण्य से मिले पहले और जल पिए पीछे क्यों महाराज जी ऐसा क्यों पूछने पर बताते कि दिल में ये लगता कि मैं पानी पीने लग जाऊं तो पीते पीते कहीं प्राण पखेरु उड़ जाए तो सरने से मिलना नहीं पाएगा इसको उन्होंने सिद्धांत के रूप में हम साधकों के सामने रखा और ये कहा कि परम व्याकुलता ही परम प्रवास पद से अभिन्न कराने में अचूक साधना है जब और कुछ भी अच्छा नहीं लगता साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व तो ही मिलन की व्याकुलता रूप तो में बदल होती है प्रिय दी मास्टर